मान्य धार्मिक सज्जनों अब हम ईश्वर की उपासना के लिए तैयार होंगे सीधे होकर बैठेंगे कमर गर्दन सिर सीधे रहेंगे शरीर में कोई तनाव खिंचाव ना हो आसन लगाएंगे आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए परम पिता परमेश्वर यहाँ सर्वत्र विद्यमान हैं ऐसी भावना बनाइए यह एक सत्य है कि हम अनंत काल से ईश्वर के अंदर हैं और अनंत काल तक ईश्वर के अंदर रहेंगे हम ईश्वर में बैठे हुए हैं सारे क्रियाकलाप हम ईश्वर के अंदर ही करते हैं ईश्वर से बाहर हम कभी नहीं जा सकते क्योंकि सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं हमें ईश्वरीय गुणों को धारण करना है ईश्वर को प्राप्त करना है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है हम ईश्वर का आवाहन करेंगे ईश्वर के शरण में जाएंगे ईश्वर को पुकारेंगे उनके मुख्य नाम ओम के द्वारा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्वास भरेंगे हे प्रभु आप सर्व रक्षक हैं हम आपकी शरण में हैं सांस भरेंगे सर्वरक्षक प्रभु अब हम आपकी कृपा से आपका ध्यान आपकी उपासना प्रारंभ कर रहे हैं आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम इस कार्य में सफल होवें निर्विघ्न रूप से यह कार्य आपकी कृपा से पूरा हो जाए सांस सा सर्वरक्षक प्रभु हम आपसे मिलना चाहते हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं आपसे प्राप्त करना चाहते हैं हम आपकी शरण में हैं। अपने मन को शांत रखेंगे इंद्रियों को विषयों से हटा देंगे मन के शांत होने से इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं इस स्थिति का नाम है प्रत्याहार मन को शांत करने के लिए पहले प्राणायाम करना होता है मन को एकाग्र करने के लिए तो अब हम प्राणायाम करेंगे ईश्वर की स्मृति बनाए रखते हुए प्राणों को बाहर फेंकेंगे अधिक आवाज भी ना आवे जब करेंगे ओम सर्व रक्ष मन में करना है ओम सर्व रक्ष जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है एक प्राणायाम पूरा हुआ दूसरे प्राणायाम के लिए श्वास बाहर फेंकेंगे ओम सर्व रक्ष ओ सर्व रक्ष ओ सर्व रक्ष धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे पुनः एक और प्राणायाम करेंगे सांसों को बाहर निकालें जब करेंगे ओम सर्व रक्षक ओ सर्वरक्ष मन को शांत रखना है एकाग्र रखना है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है इस अवस्था का नाम है प्रत्याहार अब किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र करना है केंद्रित करना है स्थिर करना है हृदय प्रदेश में मस्तक में या नाभि में आप अपनी अनुकूलता से किसी एक स्थान पर एकाग्र हो जाइए मन को उस स्थान पर स्थिर कर लीजिए इसका नाम है धारणा अब हम ईश्वर का ध्यान करने के लिए मानसिक रूप से सज्जा करेंगे सबसे पहले हम अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य जिसके कारण हमें यह शरीर मिला है उसका चिंतन करेंगे हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना पूर्ण सुख की प्राप्ति करना समस्त कुसंस्कारों से छूटना अविद्या से छूटना हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं इसके महत्व को ध्यान में रखेंगे ईश्वर की उपासना से क्या लाभ है ईश्वर की उपासना से मन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है कुसंस्कारों का नाश होता है सुसंस्कार बनते हैं आत्म साक्षात्कार होता है ईश्वर का साक्षात्कार होता है बुद्धि पवित्र बनती है स्मृति बढ़ती है एकाग्रता बढ़ती है जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होती है शक्ति बढ़ती है मुक्ति प्राप्त होती है बिना ईश्वर के हमारा जीवन कच्ची ईंट के समान है कच्ची ईंट दिखती तो ईंट है पर उससे मकान नहीं बन सकता है ऐसे ही जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है वो दिखता तो मनुष्य है पर वो वास्तव में उसमें मनुष्यपन नहीं होता है वास्तव में वो अपने इस जीवन को सफल नहीं कर पाता है ईश्वर के बिना जीवन खोखला है आंसारिक संबंधों को हटा देंगे सब कुछ भूल जाएंगे कोई स्थान व्यक्ति घटना इनको याद नहीं करना है स्वस्वामी संबंध को तोड़ देंगे स्वस्वामी संबंध को नष्ट करें मैं किसी भी चीज का स्वामी नहीं हूँ सबके स्वामी ईश्वर हैं हमारे पास जो भी धन विद्या बल प्रतिष्ठा आदि या अन्य जो भी दिव्य गुण हैं वो सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुए हैं मैं इन सबका स्वामी नहीं हूँ इसको देने वाले तो हमारे परम स्वामी परमेश्वर हैं ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाएंगे ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं हम ईश्वर की भक्ति करने के लिए हैं उपस्थित हैं ईश्वर के अंदर हैं सर्वत्र ईश्वर विद्यमान हैं हम समस्त क्रियाएं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और हमारे पास जो भी साधन हैं वो ईश्वर प्रदत्त हैं व्याप्य व्यापक संबंध को बनाए ईश्वर व्यापक हैं हम व्याप्य हैं हमारा शरीर भी व्याप्य है हमारे शरीर और मुझ आत्मा में ईश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं सूक्ष्म रूप से अदृश्य रूप में शक्ति रूप में ईश्वर के दिव्य गुण ज्ञान बल उत्साह आनंद हमारे सर्वत्र चारों ओर विद्यमान हैं मन पर नियंत्रण रखें मन जड़ है मन को हम चलाते हैं मन से हम बाह्य विचारों को नहीं उठाएंगे मेरे साथ बोलिए हम संकल्प लेते हैं कि इस उपासना काल में बाह्य विचारों को नहीं उठाएंगे सतर्क सावधान रहेंगे आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे हे परमेश्वर आपकी कृपा से इस संकल्प को मैं पूरा कर सकू कुछ वैराग्य की भावना भी मन में रहनी चाहिए कि यह जीवन अनित्य है एक दिन मृत्यु अवश्य होगी एक दिन हमको जाना है इस संसार में खाली आए थे खाली जाते हैं कोई भी भौतिक चीजें हम नहीं ले जाते हैं हमारे साथ हमारे संस्कार जाते हैं कर्म जाते हैं धर्म जाता है जो जाता है उसको बढ़ाना है जो नहीं जाता है उसकी ओर भागना दौड़ना नहीं है प्रायः जो नहीं जाता है उसकी ओर बहुत भाग दौड़ रहती है और जो जाता है उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं होता है निकल जाए जब प्राण कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले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 वैराग्य को उत्पन्न करना है वास्तविकता में रहना है सत्य को धारण करना है अब हम परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे ईश्वर से हमारे कई संबंध हैं जैसे इस संसार में संबंध होते हैं और उसके अनुसार व्यवहार होता है इसी प्रकार से हमारे ईश्वर से संबंध हैं मेरे साथ कहिए ईश्वर हमारी, हमारी माता है हम उसके पुत्र हैं ईश्वर हम है। हमारे, है। हमारे पिता हैं हम उसके पुत्र हैं ईश्वर हमारे गुरु हैं हम उसके शिष्य हैं ईश्वर हमारे राजा हैं हम उसकी प्रजा हैं ईश्वर हमारे स्वामी हैं हम उसके सेवक हैं हे परमेश्वर आप उपास्य हैं मैं उपासक हूं आप साध्य है मैं साधक हूं ईश्वर से हमारे नित्य संबंध है घनिष्ठ संबंध है अब सुनना है ईश्वर स्वयं बताते हैं वेद के माध्यम से कि उनसे हमारे क्या क्या संबंध हैं, एक विशेष संबंध है निकट का संबंध है वो वेद में आया है एक वेद मंत्र में आया है ईश्वर ने स्वयं बताया है तुम ही न पिता बसो तुम माता शतक्र तो बभुविथ सुम नमी मे अध पिता वसो हे परमेश्वर आप ही हमारे पिता हैं वसो आप सबको बसाने वाले हैं सबके अंदर बसने वाले हैं तम माता आप ही हमारी माता हैं शतक्रतो बभुवित आप असंख्य कर्मों को करने वाले हैं आप असंख्य जीवों के कर्मों को सतत देख रहे हैं उनके कर्मों का फल दे रहे हैं सृष्टि की रचना करते हैं पालन करते हैं विनाश करते हैं वेदों का ज्ञान देते हैं बुरे कार्यों के करने पर बुरा विचारने पर मन में भय शंका लज्जा देते हैं अच्छे कार्य करने पर अच्छी बातें विचारने पर मन में उत्साह देते हैं निर्भीकता देते हैं आनंद देते हैं आप असंख्य कर्मों को करने हारे हैं अधाते सुम नमीम है हे परमेश्वर इसलिए तो हम आपसे सांसारिक और मोक्ष सुख के लिए प्रार्थना करते हैं इस सुख की कामना करते हैं इसको चाहते हैं ईश्वर हमारी माता है ईश्वर हमारे पिता है हे परमेश्वर आप ही हमारे सच्चे माता और पिता हैं। माता जो मान देती है सम्मान देती है सुख देती है बच्चे का लालन पालन करती है बच्चे का ध्यान रखती है भोजन का वस्त्र का स्वास्थ्य का कब सुलाना है कब उठाना है साफ सफाई का एक एक बात का ध्यान रखती है ऐसे ही परमेश्वर हमारा ध्यान कर रखते हैं हे परमेश्वर आपने भी हमारे लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए हैं फल फूल साग बनाए हैं जैसे माता भोजन बनाती है हे परमेश्वर जैसे माता वस्त्र बदलती है ऐसे हे परमेश्वर आप हमारा जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसे बदलते हैं जैसे माता लौकिक माता दूध पिलाती है हे परमेश्वर वो दूध आपने बनाया है माता करुणा दया का सागर है ऐसे ईश्वर भी जो उपासक होते हैं उसको आनंद देते हैं सुख देते हैं शांति देते हैं उससे प्यार करते हैं दुलार करते हैं आप ही हमारे पिता हैं जैसे पिता पिता उसे कहते हैं जो पालन करता है रक्षा करता है जैसे लौकिक पिता धन की व्यवस्था करता है आवास की व्यवस्था करता है साधनों को जुटाता है पुत्र के लिए तन मन धन से भाग दौड़ करता है हे परमेश्वर आपने भी हमें नाना प्रकार के साधन दिए हैं आप भी हमारी रक्षा करते हैं आपने ये सृष्टि हमारे लिए बनाई माता और पिता मिलकर बच्चे के लिए खूब कल्याण चाहते हैं खूब उन्नति चाहते हैं ऐसे ही परम पिता परमेश्वर अत्यंत दयालु हैं वो हमारा सतत कल्याण हित उन्नति चाहते हैं माता पिता गलत कार्यों से रोकते हैं हे परमेश्वर आप भी हमें भय शंका लज्जा देकर दंड देकर गलत कार्यों से रोकते हैं हमारे कल्याण के लिए हमें दंड भी देते हैं बिना द्वेष भावना के असली माता पिता तो परमेश्वर हैं जो जिसको उत्पन्न करता है वो उसके विषय में अच्छी प्रकार से जानता है कि वो कैसे बना है किस प्रकार बना है यदि लौकिक माता पिता ने हमको बनाया है तो क्या वो ये जानते हैं कि हमारी आँख कैसे बनी हमारा हृदय कैसे बना हमारा शरीर कैसे बना ये वो नहीं जानते हैं ये जानने वाला तो परमेश्वर हैं आप हैं इसलिए आप ही हमारे सच्चे जनक हैं जननी हैं माता पिता हैं हे परमेश्वर लौकिक माता पिता हमारे साथ सदा नहीं रहते हैं और आप सदा रहते हैं लौकिक माता पिता एक जन्म में के हैं अगले जन्म में कोई और मिलते हैं बदलते रहते हैं पर आपसे आप हमारे ऐसे माता पिता हैं जिससे हमारा नित्य संबंध है आप सदा रहते हैं और सदा रहेंगे लौकिक माता पिता हमें जो सुख देते हैं वो सीमित है एक सीमा तक दे सकते हैं पर हे परमेश्वर आप हमें पूर्ण सुख और शांति दे सकते हैं लौकिक माता पिता हमारे दुखों को एक सीमा तक हटा सकते हैं पर हे परमेश्वर आप हमारे दुखों को पूरी तरह से हटा सकते हैं लौकिक माता पिता तो राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं पर हे परमेश्वर आप सदा राग द्वेष से रहित रहते हैं लौकिक माता पिता हमारी रक्षा सदैव नहीं कर सकते और आप सदैव हमारी रक्षा करते हैं लौकिक माता पिता हर समय हमारा ध्यान नहीं रख सकते पर हे परमेश्वर आप सदा ध्यान रखते हैं गलत कार्यों के करने पर भय शंका लज्जा देकर रोकते हैं आप सदा कल्याण हित उन्नति चाहते हैं आप ही हमारे सच्चे माता पिता है त्वमेव माता च पिता त्वेव आप ही हमारे परम माता पिता हैं। माता तू ही तू ही पिता बंधु तू ही तू ही सखा केवल तेरा आसरा तुम बिन हमारा कौन है माता तू ही तू ही पिता बंधु तू ही तू ही सखा केवल तेरा आसरा तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है दुर्बल तीनता हर तुम बिन हमारा कौन है तुम बिन हमारा कौन है मेरे साथ कहेंगे तुम ही न पिता बसो तुम ही न पिता बसो शतक्रतो शतक्रो बभूथ ता शतक्रो बभुव अ तेनमीमहे अधाते सुनमी महे, अधाते सुन्नमी महे। आत्मा का चिंतन मैं आत्मा हूं इस शरीर से पृथक हूं अल्पज्ञ हूं अल्प शक्ति वाला हूं पर हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं दिव्य सामर्थ्य को प्राप्त करता हूं ज्ञान बल उत्साह आनंद पराक्रम आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करता हूं हे प्रभु मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं मैं अविद्या के कारण आपसे दूर हूँ आपकी अनुभूति से दूर हूँ हे प्रभु मेरी अविद्या का नाश कीजिए सारा संसार प्रकृति से बना है प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणु ये सभी परमाणु जड़ हैं इनसे पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती है प्रभु इस संसार से इस बंधन से हमें छूटना है आपको प्राप्त करना है हम पर सतत कृपा कीजिए हम आपके आनंद को चाहते हैं आपको चाहते हैं Oh ईश्वर हे सर्वरक्षक आप आनंद स्वरूप हैं हमें भी आनंद दीजिए हे प्रभु आप आनंद से ओतप्रोत हैं आनंद के भंडार हैं हमें भी आनंद दीजिए देवस्य धीमहि प्रचोदयात् नचोदया भुव स्व तत्सुण्यम भर्गो देव धीमह ो न प्रचोदयाुव स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गोदेव से धियो धो नचोदया ओ भू भुव स्व तत्सवित भर्गो देवस्मही धो न प्रचोदया इसका काव्य रूप में अर्थ करेंगे प्राण प्रदाता संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओ मो की भावना बनानी है सविता माता पिता वरीण्यम सविता माता पिता वेण्यम भगवन भ्राता ओ भगवन स्वरूप करें हम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम धारण धाता ओम, ओम प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम, ओम विश्व विधा परमेश्वर हमें आनंद दीजिए हमारे जीवन में सुख और शांति रहे ऐसी कृपा कीजिए मनोवांछित सुख के लिए और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हे परमेश्वर हम आपकी शरण में आए हैं हमारा कल्याण करिए हमें सब प्रकार से सुखी कीजिए ओ सनों दीर आपो भू पीतर्रव वक्वाक् चक्षुचु ोत्रम श्रोत्र ओ ना ओ हृदय ओ कंठ शिहा ओ बहुभ्या यशोबल कर्तकरपृष्ठे ओ शिसी ओ भुव पुना, पुना स्वह स्वुना कंठे ओ महपुना हृद पुनाभ्या तप पुनातु तो पाद पुना पुनातु शिसी ओ खम ब्रह्म पुना सर्व परमेश्वर आपकी कृपा से हमारी इंद्रियां, कर्म इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया सभी स्वस्थ रहें, बलवान रहें हम इंद्रियों का सदुपयोग करें हे परमेश्वर हम में पवित्र भावना रहें हम इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए मन बुद्धि को पवित्र रखें हमारा शरीर स्वस्थ बने बलवान बने जिससे हम आपकी शीघ्र प्राप्ति कर सकें अब अगमर्षण मंत्र बोलना है अगमर्षण मंत्र पापों को नष्ट कर देने वाला पापों को मसल देने वाला मंत्र इसमें हम परमेश्वर के दिव्य शक्ति का चिंतन करेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं आपने ये संसार बनाया है आपने हमें वेद ज्ञान दिया है आप अपने अनंत सामर्थ्य से ये सब कार्य करते हैं आप ही सृष्टि बनाते हैं सृष्टि का प्रलय करते हैं आप हमें सतत देख रहे हैं आप न्यायकारी हैं हम आपसे बच नहीं सकते हैं हम अधर्म करते हैं पाप कर्म करते हैं तो हे परमेश्वर आप रुद्र बनकर उग्र बनकर भीम बनकर भयंकर बनकर हमें दंड देते हैं हे प्रभु इसलिए हम कभी भी अधर्म ना करें पाप ना करें अघमर्षण मंत्र ऋतच सत्यपस्यजात त्यत तत समुद्रर्णव समुद्रादर्णवा दि संवत्सा दधद विश्व मिशत वसी सूरिया चंद्रमसौता यहाँ कल्पय दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व ओन देवीरभी आपो भू पीत संरभिव प्राचीदिता ते्यो नमोदिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्माष्टम वे स्मस्तुजे दम दक्षिणादिगिंद्रिपतिरश्चिराज पितर ईशव तेभ्यो नमतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ष्टम वेष्मोजे द प्रतीची दिगरुणिपतिदाकु रक्षितामिपतिभ्यो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम वेष्मोज भेद उदीची दिक्षो मिपतिषिता तेज्यो नमोिपतिभ्यो नमो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वैम्ष्म भोजं कल्माशग्रीवो ध्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षितारुद्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो अस्तु एभ्योस्त येष्ट वम धीस्म स्तंबोजे द ऊर्ध्वा दिबृहस्पतिरिपतिश्वि रक्षिता वर्षम तेज्यो नमपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो अस्तु ईशुभ्यो नम ऐस्तु योस्मा वैम्ष्म भोज भेद ओ उव तमस स्परी उत्तरम् पश्यंत उत्तर देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत जातवेश दस दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवादगाक चक्षुम वरुण से प्रद्या्याम सूर्य आत्मा जगत तस्थुष्च स्वाहा तचुदेवि पुस्ताुक्रमुच्च्च्च्च्चर पशेम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम शरद ओ भूर्भुव स्व तत्सुवरिण्यम भर्गो धीमहि धियो यो धो प्रचोदयात्‌ हे ईश्वर दयानिधे ईश्वरदयानिधेकृपयान नपोपाससनाकम धर्मार्थ काम मोक्षाण सद्य सिद्धिर्भविन्न ओम नमः शय च मयोभवाय चम शंकर मयस्कराय च शिवतराय च ओम शांति शांति शांति हे परमेश्वर आपको नमन है बारम्बार नमन है हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हमारी नमस्कार को स्वीकार कीजिए हे प्रभु हमारे समस्त दुखों को छुड़ा दीजिए आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देविक समस्त दुखों से हमें छुड़ा दीजिए हे परमेश्वर हमें जान, बल उत्साह आनंद आदि दिव्य गुण प्रदान कीजिए हमारी अविद्या कुसंस्कार हमारे क्लेश सब नष्ट कर दीजिए ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है <coughs> मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर, परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपका कुछ ध्यान कर पाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा हम पर सतत बनी रहे ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है हथेली आँखों के ऊपर रखें धीरे धीरे आँखों को हथेली के अंदर ही खोलें तब को सादर नमस्ते जी मौन और गंभीरता बनाए रखें